27वां अध्याय पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओम, ओम समस््वाग्ना रितवो वर्धयंत संवत्सरा ऋषयौ याने सत्या संदिवेना दीदीह रोचनेन विश्व आवाहि प्रदेशश्च तत्रह अर्थात हे अग्ने सत्यवादी ऋषि गण हर माह में आपकी वडोत्री करते हैं ऋषि गण हर ऋतु में आपकी वडोत्री करते हैं ऋषि गण हर वर्षा में आपकी वर्ष आपकी वडोत्री करते हैं आप अपनी दिव्यता दीजिए आप संसार को आलोकित कीजिए आप चारों दिशाओं और उपदिशाओं को आभासित करने की कृपा करें हे Agne आप यजमान को चेताइए आप यजमान को जगाइए आप ऊंचे आसन पर विराजिए आप हमें सौभाग्य प्रदान कीजिए हे अग्नि आप हमारे अपनी उपसत्ता प्रदान कीजिए आप हम ब्राह्मणों को अपना यश प्रदान कीजिए आप हमें मान्यता प्रदान करने की कृपा कीजिए हे अग्नि ब्राह्मण आपका वरण करते हैं आप हमारे लिए कल्याणकारी का होइए आप हमारे सत्रों का संवरण कीजिए आप सत्रों पर हमें जिताइए आपकी कृपा से हम अपने घर में आलस्य रहित होकर जाएंगे ते हैं हे अग्नि आप इधर पधारिए आप हमारे लिए धन धारण कीजिए यजमान आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करे क्षत्र भी आपके वश में हो जाए आपके वासना में बढ़ोतरी हो आपके भक्त अविनाशी हों आप उनकी बढ़ोतरी करने की कृपा करें ह अगने क्षत्रियों को आप अपनी आई प्रदान कीजिए आप अने अपना वैवभव प्रदान कीजिए मित्र देव के साथ रहकर रजरात्मक कार्य करने का यतन कीजिए आप सजातिियों के बीच रहने की कृपा करें आप राजा हैं आप आइए आप यजग्य में प्रजलित होने की कृपा करें हे अगनियों बिना सकोौं अत्याचार्यियों सछचाों को साहज के साथ दूर करने की कृपा करो आप हमें वीरता प्रदान करने की कृपा करो वीर पुत्र देव जी हे अग्नि आपको कोई नहीं हरा सकता आप सब कुछ जानते हैं आप नश्वर हैं आप विराट हैं आप छात प्रधर्म के पोषक हैं आप सबकी आशा हैं आप मनुष्यों को कष्ट मुक्त कीजिए आप हमारा आज कल्याण कीजिए आप सब ओर से हमारी रक्षा कीजिए आप हमारी वड़ोत्री करने की कृपा कीजिए हे hey, बृहस्पति देव हे सविता देव आप इन यजमानों को बोधित कीजिए आप इन यजमानों को चेतना प्रदान कीजिए आप यजमानों के सौभाग्य की बढ़ोतरी कीजिए सभी देवता यजमान के अनुकूल होने की कृपा करें सभी देवता यजमान को आनंद प्रदान करने की कृपा करें हे hey, बृहस्पति देव हे सविता देव इन आप यजमानों को बोधित कीजिए आप इन यजमानों को चेतना प्रदान कीजिए आप यजमानों के सौभाग्य की बढ़ोतरी कीजिए सभी देवता यजमान के अनुकूल होने की कृपा करें सभी देवता यजमान को आनंद प्रदान करने की कृपा करें हे बृहस्पति देव आप हमें यजमान के घर जाने से डर से मुक्त कीजिए अश्विनी देव हमारे मृत्यु के भय को दूर करने की कृपा करें अश्विनी देव औषधि के ज्ञाता हैं अग्नि को पवित्र बनाने की कृपा करें हे सूर्या आप देवों के देव हैं हम अंधकार से ऊपर उठें हम आत्म अवलोकन करें हमें उत्तर उत्तर सुख मिले हम सविता देव को प्राप्त करें हम सबके द्वारा उत्तम ज्योति को प्राप्त करें अग्नि की लपटें पवित्र हैं अग्नि की लपटें चमकीली हैं अग्नि की लपटें ऊपर की ओर जाती हैं अग्नि की लपटें समिधा से ऊर्ध्वगमन करती हैं अग्नि की लपटें स्वर्ग लोक तक जाती हैं अग्नि की लपटें यजमान के लिए श्रेष्ठ प्रतीक हैं हे Agni आप देवताओं के लिए आप सर्वज्ञता हैं आप शरीर रक्षक हैं आप असुर नाशक हैं आप मधुर्घी की आवत्तियों से अपने रथ पर चढ़ने की कृपा करें आप हमें भी श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ने की कृपा करें हे अग्नि आपको प्राणी यज्ञ में मधुर पूजते हैं मद से पूजते हैं आप सर्वप्रिय हैं आप श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं आप सभी को प्रिय लगते हैं आगने यज्ञ में अथवरिय प्रयत्न पूर्वक घी से आहुति प्रदान कर रहे हैं अग्नि को नवक, नमन कर रहे हैं अग्नि को प्रार्थनाएं कर रहे हैं अग्निदेव आप महिमावान हैं आप प्रकाशवान हैं आप श्रेष्ठ संपत्ति दाता हैं आप धनवान हैं आप आनंद पूर्वक धन धारी अग्नि को आहुति प्रदान करते हैं हे Agne आप देवों का द्वार हैं आप व्रतसीर हैं आप ब्रचस्वी हैं आप हम सभी की पथ रखते हैं अग्नि की दो दिव्य देवियां हैं उषा और रात्रि ये दोनों देवियां हमारे यज्ञ में अग्नि के साथ विराजमान की कृपा करें दिव्य अध्वर्य अग्नि के और वायु विधिवत इस यज्ञ को संपन्न करने की कृपा करें अग्नि की जो हुआ ऊपर की ओर बढ़ती है वह हमें भी ऊपर बढ़ने की प्रेरणा देने की कृपा करें ईड़ा देवी सरस्वती देवी और भारती देवी महिमामयी हैं तीनों देवियां गणमान्यति हैं वष्ट्रादेव अद्भुत हैं सर्वद्रष्टा हैं श्रेष्ठ ओजवान हैं शीघ्र गतिवान हैं त्वष्ट्रादेव हमें पोषक धन प्रदान करने की कृपा करें हे वनस्पति देव आप हमारे और देवताओं के लिए औषधि सरायिए हे अग्नि आप सर्वज्ञ हैं आप इन्द्र देव के लिए हमारी ओर से दी गई आहुति को पहुंचाने की कृपा करें आयु अन्न से बड़ोत्री पाते हैं धन से बड़ोत्री पाते हैं श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न हैं देवी देव को धन के लिए धारण करती हैं स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक हमारे यज्ञ में हमारे लिए धन धारण करें वायु धनधारी हैं सभी वायु देव का सेवन करते हैं जल अपार है विश्व को अपने में समाए हुए है अग्नि को गर्भ में धारण करता है उससे देवताओं की उत्पत्ति हुई उनके अलावा हम अब किस देवता के लिए हविका विधान करें जिन्होंने पृथ्वी के चारों ओर जल देखा जिसने यज्ञ धारण करने वालों को जाना जो देवों के एकमात्र अधिदेव हैं उनके अलावा हम अब किस देवता के लिए हविका विधान करें हे वायुदेव आप जिन यजमानों के पास अश्वों की गति जैसे जाते हैं उसी युवा गति से हमारे पास आने की कृपा करें आप अपने सैकड़ों और हजारों अश्वों को रथ में जोड़कर इस यज्ञ में पधारने का अनुग्रह कृपा करें हे वायु शुक्र ग्रह आपको धारण करना चाहता है आप अपने अश्वों को जोतिए और आइए आपको शुक्र ग्रह धारण करना चाहता है आप आइए हे भाई आप अग्रगामी हैं आप यज्ञ से प्रीति रखने वाले हैं आप कल्याणकारी हैं आपके हजारों रथ हैं आप अपने अश्वों को जोतिए आप सोम रस पीने के लिए यहां पधारने का कष्ट करें हे भाइयों आप 1 2 3 20 30 और जितने चाहे उतने अश्व जोड़कर अपने रथ अभिष्ट कार्य के लिए छोड़िए आप संकल्पशील हैं आप अद्भुत हैं आप कष्टादेव के जमाई हैं आप सूरवीर हैं आप संसार के स्वामी हैं सर्व दृष्टा हैं आप जैसा दिव्य कोई न देव कभी पृथ्वी पर पैदा हुआ और ना ही होगा आप सतपति हैं आप वृत्र नाशक हैं यज्ञ सर्वत्र विजय और अन्न पाने वाले के लिए आपका आवाहन करते हैं हे इन्द्र देव आप अद्भुत हैं बद्रधारी हैं आप पृथ्वी पर स्थित्य हैं आप हमें गौ धन दीजिए हे इन्द्र देव आप हमारे सखा हैं आप सदैव बड़ोत्री पाते हैं आप हमारी किस पवित्र प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर हम पर कृपा करें हे इन्द्र देव आप धनवान हैं आप सत्यवान हैं कौन सी वस्तु आपको प्रिय है आनंददाई है जिससे आप इजमानों पर धन बरसाते हैं हे इन्द्र देव आप हमारे मित्र जैसे हैं आप हम लोगों की रक्षा के लिए सैकड़ों यत्न करते हैं हर यज्ञ में अग्नि की स्तोत्र से उपासना की जाती है आप अमर हैं आप सर्वज्ञ है, है, है, है। हैं आप हमारे प्रिय हैं आप हमारे मित्र हैं आप प्रशंसित हैं हे अग्निदेव आप हमारी रक्षा कीजिए हम एक स्तुति करते हैं आप हमारी रक्षा कीजिए हम दो प्रार्थनाओं से उपासना करते हैं आप हमारी रक्षा कीजिए आपतीन प्रार्थनाओं से आपकी उपासना करते हैं आप हमारी रक्षा कीजिए हम चार प्रार्थनाओं से आपकी उपासना करते हैं आप हमारी रक्षा कीजिए अग्नि ऊर्जास्वी है हमें देने के लिए अग्नि का आवाहन करते हैं अग्नि हमारे तन की रक्षा करते हैं अग्नि हमारी मनोकामना को पूरी करती हैं हे अग्निदेव आप सम्बत्सर हैं आप परिवत्सर हैं आप इवत्सर हैं आप वत्सर हैं उषा आपकी ही है दिन रात आपके ही हैं आधा मास आपका ही है माह आपके हैं वर्ष आपके हैं कल्पान्त संवत्सर आदि का आप समुचित विस्तार करते हैं आप आइए आप इन सबको समालिए आप चित्त की प्राण वायु जैसे हैं आप ध्रुव होकर विराजिए आप हमारी आहूति अंगीकार कीजिए और देवताओं से अंगीकार कराइए